रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक एक भाग एम के वेणुबू बप्पू सौ से ऐसी तक भारत में आधुनिक खगोल शास्त्र के शोध का ताना बाना बुनने का पूर्ण श्रेय बप्पू को जाता है उनके अधिक परिश्रम की वजह से ही भारत में खगोल शास्त्र पर भावी शोधकारी के लिए वेणु पप्पू का जन्म 10 अगस्त उन्नीस को हुआ उनका परिवार कन्नौर का रहने वाला था परंतु उनके पिता हैदराबाद में स्थित निजामिया वेदशाला में कार्यरत थे इसलिए वेणु बापू की स्कूल और महाविद्यालय की शिक्षा हैदराबाद में ही हुई वे एक अच्छे वक्ता थे और इस कारण स्कूल में उनकी बहुत प्रशंसा होती थी अपने महाविद्यालय में उन्होंने विज्ञान क्लब संचालित किया और महाविद्यालय की पत्रिका का संपादन भी किया महाविद्यालय की फिजिक्स एसोसिएशन के सचिव की हैसियत से उन्होंने लोकप्रिय विज्ञान के विषयों पर कई व्याख्यान आयोजित किए 1943 में जब सीवी रामन ने हैदराबाद में कुछ व्याख्यान दिए तो वेणुपू हर रोज अपनी साइकिल से सोलह किलोमीटर की यात्रा करके जाते थे और व्याख्यान व्याख्यान के बाद वापस आते थे, उन्होंने एक भी व्याख्यान छोटने नहीं दिया। वे शौकिया जी कविताओं और, और उर्दू के साहित्य से प्रेम था मिर्जा गालिब उनके प्रिय शायर थे महाविद्यालय में वे क्रिकेट और टेनिस के शानदार खिलाड़ी थे एक साहसी युवा की की तरह, शायद उनके दिल में पायलट बनने की उमंग थी। उनकी सबसे पुस्तक थी द स्पिरिट ऑफ सेंट लुईस जो चार्ल्स लिंडबर्ग की अमरगाधा है विज्ञान और कला दोनों ही क्षेत्रों में वेणु बप्पू के आदर्श विख्यात वैज्ञानिक होमी भाबा थे वेणु बप्पू की कला की झांकी को आज भी उनके द्वारा स्थापित विभिन्न वेदशालाओं की दीवारों पर और बगीचों में देखा जा सकता है बचपन से ही वेणु बप्पू ने निजामिया वेदशाला में दूरबीनें देखी थी रात के आकाश के सौंदर्य से वे बचपन से ही प्रभावित थे महाविद्यालय में उन्होंने एक वर्णक्रमलेखी स्पेक्ट्रोग्राफ का निर्माण किया। इसके लिए उन्होंने अपने शयन कक्ष की खिड़की से लगातार चह रातों तक एक संवेदनशील प्लेट पर प्रकाश पढ़ने दिया उन्नीस सौ में इस विषय पर उन्होंने अपना पहला वैज्ञानिक शोध पत्र प्रकाशित किया 1948 में की पढ़ाई खत्म करने के बाद वे अपनी आजीविका के लिए खगोल शास्त्र का क्षेत्र चुनना चाहते थे परंतु उस समय भारत में इस पेशे के लिए अवसर बहुत कम थे उसी समय इंग्लैंड के खगोलशास्त्री स्पेंसर हेरल्ड और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हार्ला शेपली भारत की यात्रा पर आए थे वेणुपू ने उनसे हैदराबाद में मुलाकात की